मतरे <laughs> शोधारह सो रहा था ना स मनोरम सघन चारू चौकाली युगत नंदुमिषी सुहा छंद सोरठा सुंदर बहु रंग कमल कुल सुहायूप स्वभा सुभाषा श्री परागम पर रंग सुभाषा कटुंजन लयन माला ज्ञान विराग विशार मराला गुन अवरेव कवित तुन जाति नलोहर देवी भरत धर्म का माविक पिशारी साहब ज्ञान वि ज्ञान विषारी नवरस जत तत योग विराग सद जल सकारु तला प्रति साधुना गुणगाना दुन तेज शेष्ट जल दिह समाना सभाराई दारित बसंत समुदायी भगत रूपन विविध विधाना क्षमा दया दमलता दिता सम नियम फूल फल ज्ञाना हरि कदरति रसाना और कथा प्रसंगा शु कटिक बहु वरण दिहंगा हा तु कहा सुख तो सुबारू महाल सुमन समीह ज जल सिंारू स की रचना हृदय में हुई हृदय से संतों ने सब्जन देवों ने मुनियों ने जैसे समझस्य ले इस प्रकार से लेकर के उन्होंने दर्शा की तो सुना उसे तो सुनकर के काम से गार होकर अपने हृदय की थलहे में वो पहुंचा जो भगवान की कथा हृदय में पहुंची वहाँ ठहरी खिरानी शुद्ध जल्द बन गया तो अपने हृदय में वह सरोवर तैयार हो गया इसके माने इसमें जो कुछ भी परमात्मा तत्व का निरूपण है वर्णन है वो सभी वेद से ही आया हुआ है और उससे उत्तम एक प्रकार से ये कहने का ये कि समुद्र का जल तो अजाध जो जरूर है लेकिन खारा है और हर किसी के लिए ये दुर्गम है लेकिन यहाँ पर ये हृदय जब आया ये तो ये सुगम हो गया और ये मधुर भी हो गया ये सब जो उसमें आ गए इसलिए अपने हृदय में से रामचरण मानस को अपने हृदय में ही देखो कि कैसे इसकी रचना हुई अब रचना के बाद में अब दिखाते हैं कि कैसे इसकी है कैसा है, इसमें क्या क्या है तो यहाँ से शुरू किया यह जो मानस है सरोवर बना इस सरोवर में चार घाट है यहाँ से शुरू किया ऐसा है इसके चार घाट हैं, दिशाओं में तो चार कथाओं चल रही है उनका बता दिया कि भगवान शंकर की कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं कि ये ज्ञान का घाट है तालाब में ये राजघाट है पश्चिमी की दिशा में ये घाट है, है, है सरोवर के तुलसीदास की कथा सुना रहे हैं अपने मन को या सज्जनों को सुना रहे हैं ये ग्रह भाग, ये दीन भाग है ये पूर्व की ओर है उत्तर की ओर काल प्रसन्न ग्रह संवाद चल रहा है ये भक्ति का संवाद है और ये जो है पनघट है जहाँ से पानी भर करके लोग बाग पीने वाला पानी ले जाते हैं इसलिए वहाँ पे स्नान त्याग नहीं किया जाता पीने का पानी वहाँ मिलता है दक्षिण का जो घाट है वो सब लोगों का है जनसाधारण का पंचायती घाट कहना चाहता है ये घाट यागवल कर जी का घाट है और ये कर्मकांड का घाट है इस प्रकार से सरोवर के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब घाट है और उसी प्रकार से ये चार संभाग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार प्रकार के संवाद चार स्थानों पर चल रहे हैं एक कैलाश पर्वत चल रहा है दूसरा पर चल रहा है तीसरा प्रयाग में चल रहा है चौथा अयोध्या में चल रहा है <coughs> इस प्रकार के चार घाट में हैं चार जगह चल रहे हैं और ये चारों पृथ्वी के ऊपर ऐसा लगता है कि चार स्थान कैलाश कहीं अलग है अयोध्या कहीं अलग है प्रयाग कहीं अलग है लेकिन आप हृदय में देखो तो ये सब कथब एक ही स्थान में हृदय के चार ये चार घाट के ये है और कैलाश पर्वत भी वही है वही अयोध्या है वही जो प्रयागराज भी है वही अयोध्या भी, भी है ये सबके सब, के सब भी वही है ये सब देखेंगे अपने हृदय में सबके सब है वहाँ तो इस प्रकार का ये है, एक घाट तैयार हो गया वो सरोवर तैयार हो गया अब बताते हैं सरोवर में जल भरा हुआ जो सुन, -सुन करके आया था करता हुआ तो निर्गुण का ज्ञान सगुण धर्म की कथा ये सब उसमें भरी हुई है यही तो सब सुनी वो ये आकर के उसमें आकर के सरोगरम भरी हुई थी तो जल के समान यही था है तो आदमी कहते हैं सत्य प्रबंध से उताना इसमें जो ये सात सीढ़ियां है, है। चारों तरफ चार घाट हैं तो चारों घाटों में सीढ़ियां उतरने के लिए नीचे तक जाने के लिए सात सात सीढ़ियां तीन तरफ सात सात सीढ़ियां है और वो चौथी तरफ है वो गऊ घाट है वो ढाल है और उसमें सीढ़ियों को स्थान कर पैरों के रुकने के लिए थोड़ा थड़ा करके ऊंची ऊंची ईटे लगा दी गई है जिसे रखते नहीं बस वही सात सीढ़िया उसके जो है से बचने के लिए इस प्रकार से सप्त प्रबंध सुबह सोपाना ये सात सप्त प्रबंध मैंने साथ उसके प्रबंध जो है कांड सात कांड वो वही उसके सुंदर सात सोपान है है जैसे सीढ़ी पे एक से एक सीढ़ी पर नीचे उतरते उतरते उतरते उतरते वहां तक पहुँचते हैं और फिर वह जल तक पहुंच जाते हैं ऐसे ही रामायण में अयोध्या कांड से बालकांड से शुरू करके अयोध्या कांड होते हुए जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं तैसे परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं जब सातवें कांड में पहुँचते हैं उत्तर कांड में तो वहाँ देखते हैं की बिल्कुल परमात्मा ही परमात्मा के वर्ण में भगवान का राम राज्य भी हो जाता है अयोध्या और उसके बाद का विष्णु जो कथा सुनाते हैं तो परमात्मा ही का निरूपण करते हैं की परमात्मा स्वरूप कैसा है क्या है उसी का जिससे विचार होने लगता है और व्यक्ति परमात्मा तक एक प्रकार से पहुंच जाता है बार बार रामायण करेंगे तो बार बार इसी प्रकार से सातों सीढ़ियां पार करते हुए जैसे कोई सरोवर के जल के पास पहुंचे इसी प्रकार से उतरता हुआ भगवान के जो मेघो रूप सभी जो सुंदर रूप है भगवान के उसके पास अभी व्यक्ति पहुँचता जाता है ये क्रम इसका हुआ तो सब प्रबंध सबक से ज्ञान मोन खत मनमाना तो सरोवर तैयार हुआ अपने भीतर तो अपने भीतर ज्ञान की आंखों से, से दिखाई देगा कोई तो बाहर को दिखाई नहीं देगा जैसे पृथ्वी पर तो सरोवर पानी भरा तैयार हो जाए तो वो तो आंखों से दिखाई देगा लेकिन अपने भीतर ही जो राम रामचरित्री सरोवर तैयार हो रहा है तू वो आंखों से दिखाई देगा अपने ज्ञान के लिए सो अपने हृदय में देखो सभी दिखाई देगा और थोड़ा तो अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है तो उसको मन माना मन अपने मन को भाएगा भी बहुत अच्छा लगेगा कि देखो कैसा सुंदर सरोवर तैयार हो गया तो ज्ञान नहीं मेरे साथ मनमाना यहाँ पर समाधान हो गया राम से माने ऐसा हो तो दिखाओ कहाँ हो गया तो कहीं दिखाएंगे चलो ऐसे दिखाए आपने भीतर देखो तब दिखेगा मन माना तो मन अपना मान लेगा कि हाँ ऐसा रचना हुई है ऐसे तो होता ही है और अपने अंदर है भी इसी प्रकार का रामचरित मानस मैंने रामचरित मानो जो कागजों के ऊपर छपा हुआ ये रामचरित मानस हुए रामचरित मानुष है जो घर है जब ईश्वर बुद्धि के लोग होते हैं तो उनको कई राम खरीद मानस को तबेला तो घर से वो कागज लाड़ी जिसके ऊपर अच्छा छठे ला देंगे लेकिन वास्तविक ये नहीं चल ग्रामचंद्र मानस तो अपने हृदय है तो वही तो उसे देखना चाहिए प्रगपत महिमा अगो अबाधा और उसमें जो है वो है भगवान श्री राम की जो महिमा कौन सी महिला अगो तो मानी निर्गुण महिमा जो भगवान की है वही जल की अगाधता है जल खूब गहरा जल के भरा हुआ है तो आजाद जल की था मिले तब निर्गुण ब्रह्म की भी कोई था नहीं अनंत है तीन है उसकी कहानी इसी प्रकार को वो हो वो आप जल के समान उसको समझे तो कहते हैं वरण सू दरबारी अजाधा वही अजाधदारी जल जो वो वही है वरण सू उसी का वर्णन जो वो जो की लग्न ब्रह्म का निरूपण हुआ है वर्णन हुआ है वही लग्न ब्रह्म की अजाधता वो जो है जल के सरोवर की अजाधता है सरोवर का जल है तो वह उसी गहरा है एक बात लोगों की बात हो गई अब सभी की बात कहते हैं कहते है राम सीय जस सभी में तो हुस मनोहर मनोरंग और राम सीय जस भगवान राम और सीता जी का यश उनकी लीलाए उनका का वर्णन ये जो जल है ये जल के गोहो सुधासन मधुरता है जल में दो बातें एक तो जल अगाध है खूब गहरा है निर्मल जल अगाध जल भरा हुआ है और दूसरा वो जल मधुर भी है तो जल की अगाधता और निर्मलता तो निर्मल भ्रम और जल की मधुरता है वो सभी भ्रम है सभी भ्रम के मिल आए हैं ये सब देखने के लिए हृदय में लेत्री चाहिए आयु बढ़े अपने हृदय के लिए अपने हृदय में देखो तो दिखाई दे तो समीन में आगे और अच्छा भी लगे कैसा सुंदर करो जैसे कोई तो सरोवर को देखने जाए बहुत तो बढ़िया सरोवर हो घाट अच्छे बने हैं तो वहां पे तो देखने जाए के हाँ बहुत सुंदर सरोवर बनवाया है तो जैसे आंखों को अच्छा लगेगा ऐसी ही अपने हृदय के आंखों को अच्छा लगेगा अपने हृदय में सरोवर को देखो वहां पहचाना उसको तो सब बातें एक से एक सुंदर मिलेंगी इसमें भरा हुआ जल भी मिलेगा गहरा भी मिलेगा निर्बल भी मिलेगा मधु भी मिलेगा ये सब बातें इसमें होंगी लेकिन ये सब भगवान की निर्मियों सभी लीलाएं हैं कहते है, भी है? <clears throat> हैं उपमा बीच बिलास मनोरम अज्जन के ऊपर लहरें भी उठ रही होंगी ये लहरें क्या हैं बीच की मन लहरें बीच बिलास में लहरों का बिलास लहरें बराबर बह रही है बह रही है तो वो सुंदर लहरें जो दिखाई दे रही हैं वो क्या है उपमा है तो उसमें कथा जब आएगी भगवान राम की कथा नंदन ब्रह्म की कथा सगुन ब्रह्म की कथा जब आएगी तो उसमें सबने जो उपमाए दी जाएंगी वो उपमाएं उसकी तरंगे हैं उसके ऊपर उठ रही है किस प्रकार की? अब जैसे सरोवर में किसी को तरंगे दिखाई दे तो अब पूछेंगे भाई यहाँ पर तो हमारे भीतर जो रामचंद्र मानस रूपी सरोवर है उसमें में कौन सी तरंगिया है तो कई तरंगिया उपमायों की है तो काव्य की उपमाएं दी जाती है मैंने बराबर बताया जाता है देखो इसके समान ये इसके समान ये तो बराबर उपमाएं तो चलती रहती है बार बार तो वो सब उपमाएं जो है उसकी जो है के समान है और देखें सरोवर में क्या है कि हो के के पत्ते हैं पत्ते के तो के लाते वो पुरेन के ऊपर खूब घने उसके ऊपर फैले हुए ये पत्ते क्या है कि चारू चौपाई सुंदर चौपाइये हैं वो हो ये उसके पत्ते हैं उसके ऊपर सब चौताइयों में ही सब है भगवान लगे रूप सभी रूप जो कुछ है वो सब चौताइयों तो के भीतर ही सब छिपा हुआ है चौताई सुनो चौताई पढ़ो तो उसी में सदवे मिलेगा इसलिए पढ़ाई सघन चार चौकाई और जुदित मंद्र मन मणसीप मन सुहायी और काव्य की जो युक्तियाँ हैं तो वे युक्तियां जो है वो हो मंद्र मणसीप मणियों के सीपे एक एक युक्ति एक एक मणि के समान है काबिली युक्तियाँ होती है बकरुक्तियाँ भी होती है <kuh> तो ये सब जो काब्य की जो युक्ति कहलाती है वो मणि के समान होती है बड़ी मूल्यवान होती है जगह जगह युक्तियाँ जो दे दी जाती है वही लोग संग्रह कर लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं सबसे तो पूरा काबिल याद नहीं करते खास खास जगह याद करते हैं खास जगह क्या है जहाँ पर विशेष बात कुछ कही गई है उसको उन्होंने याद कर लिया तो वो वो स्थल क्या कहलाता है कि वो मणि के समान है मुक्ता के समान है तो ये कहते हैं कि यह है। जुगत तो मन जो मीत सुहाई है। ये सीपें समुद्र में तो होती ही है तालामे बंद होती।, होती, होती, होती है तालाबाब सीपें होती थोड़ी होती है समुद्र में सीपें होती थोड़ी बड़ी बड़ी सीपें होती है तो ये शीतल जो तालाब में है ये जो शीत दे के समान अच्छ तो सोरठा सुंदर दोहा अब देखो इसमें छंद भी मिले सोठा भी मिले दोहे भी मिले ये सब भी ये सब क्या है कैसे बहरंग कमल पुल सोहा ये सब उसमें कमल निकल आए जैसे पत्तों के बीच बीच में कमल के पत्ते छाए हों के बीच बीच में कमल निकले हों रंग बिरंगे कमल कहीं लाल कहीं नीला कहीं पीला कहीं सफेद इस प्रकार के तरह तरह के रंग बिरंगे कमल जैसे निकले हों इसी प्रकार से कहीं छंद है कहीं शुद्धा है कहीं दोहा है ये सब जगह जगह सुने कमल के समान अब देखो कमल में क्या क्या होगा यहाँ कहते सोई बहुरंग कमल इसलिए बहुरंगम है अलग अलग रंग के अलग अलग कमल है इसलिए एक दो एक रंग का है सूखा दूसरे रंग का छंद दूसरे रंग का है ये सब अलग अलग से रंग उसके अरथाव सुभाषाई पराग मकर सुषा कमल में पराग होता है और पराग के बाद मकरंद होते है और सुबह सुगंध होती है तीन चुके कमल में होते है पराग जो पीला वाला होता है पराग कहलाता है आउटर ऐसा और पुरुष में जो शहद होता है जो उसमें से मधुमक्खी निकालने आती है उसे मकरंद कहते और फिर उसकी सुगंध उड़ती है तो दूसरे ही उसको सुनने आती है तीन चीजें कमल हुए ये उसके कमल के भीतर जो होती है तो ऐसे ही इनमें जो छंद सोठा सुंदर गोहे के भीतर कहता है अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा ये ये तीन चीजें है सुभा है और अर्थ ये भाषा के समान तो मकरंद है और स्वभाव के समान ये भाषा के समान तो पराग है और स्वभाव जो वो हो मकरंद के समान है और अर्थ जो है वो हो सुभाष के समान है <k Ralungeiens> अर्थ जो है उसकी अर्थ दास कहलाता जैसे उसमें जो अर्थ देता है तो अर्थ आकर के उसमें से त्योह छ अर्थ निकल रहा है वो सुगंध के समान है और उसमें भाव जो भरा हुआ है अर्थ की बात अलग है अर्थ तो शाब्दिक अर्थ हो गया और भाव जो उसमें है जैसे भाव कहीं प्रेम का भाव है कहीं उत्साह का भाव है कहीं करुणा का, का भाव उस प्रकार के रस इत्यादि का भाव है, वो <coughs> तो वो जो है उसमें मकरंद के समान है काव्य में भाव दो प्रकार के होते हैं संचारी भाव व्यवचारी भाव ये उसमें काव्य में होते हैं। तो काव्य का अध्ययन करें तो तो फिर रामचरक मानस का वो काव्य की दृष्टि से भी उसका आनंद ले सकता है ये संचारी भाव होते हैं ये जैसे निर्वेद है उदासीनता है क्षमा दया इत्यादि है ये नाना प्रकार के भाव है माश्सर्य है भले बुरे अनेक प्रकार के भाव हैं, तो ये सब भाव जितने जो हैं, ये सब उसमें काव्य में दो में है ये भाव हैं के जो है समान स्वभाव हो गया और भाषा काव्य उसकी जो ऊपरी भाषा है वो तो पहली के तराग अलग से दिखाई देता है इसलिए भाषा को तो साफ कैली दिखाई देती है भाव उसके भीतर गहराई में होता है और वो मधुर भाव होता है इसलिए तराग के समान उसके मकर के समान हो गया और जो उसका अर्थ है वो तो अर्थ केवल सुगंध सुगंध जैसा प्रतीत होता है वो दिखाई देने वाली चीज नहीं तो कहते सुकृत कुंज मंजिल अनिमाला और उस कमल के ऊपर भ्रमर आते हैं जब भ्रमर आते हैं तो यहाँ कमल के ऊपर कौन आ रहा है सुकृत कुंज जिनके कुणे होते हैं वही आते हैं मैंने रामचरित मानस की कथा कौन सुने कौन तो उसका ग्रहण करे उसने कथा के अंदर के जो मकरंद किसको मिले इसकी सुभाष किसके मिले तो उनके के पं हो उनको मिले तो ये ये जो भ्रमर है भ्रमर के समान हैं, तो सुकृत पुंग मंदिर अली माला सुंदर अली माला है भ्रमरों के समान और ज्ञान विराज विचार मराला और उसमें अब सरोवर में देखें तो सरोवर में हंस बात करते हैं मराल मनहंस है हंस बच्छी जो है वो जैसे हैं कैसे यहाँ पर हैं तो ज्ञान वैराग्य और विचार ये हंस के समान है हंसों से मिलते गिरते भी हंस की विशेषता यह है कि वो सरोवर में रहता है लेकिन जल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता उसके हाथ पर गि नहीं होते पंखे गि नहीं होते पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता ऐसे वैराग्य है दयाजान व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कहीं तो लिप्त नहीं होता संसार का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पता निर्ल बना रहता है ये वैराग्य का लक्षण हो गया विवेक का लक्षण भी उसमें हंस में है हंस में जैसे उसमें दूध और पानी मिला हुआ होता है तो हंस अलग अलग कर नील छीर विवेक कहलाता है ऐसे जैसे हंस कर लेता है इसी प्रकार के विवेक भी सतसत का नित्यानित्य का विवेक कर लेता है तो ये सब विवेक है वैराग्य है ये सब इसम स्रोत मानुष में सता वर्णन है विचार है ये सब हंस के समान ही भाव और ध्वनु अवरेव कवित गुण जाति कवित गुरु जाति कविता के अनेक गुण हैं और अनेक जात के गुण हैं इन्हीं गुणों में से धनु और अवरेव भी है ध्वनु के मान है जो इंडिकेटिव मीनिंग होता है या इंडिकेटिव के बाद एक तीन प्रकार के अर्थ होते हैं शब्द के एक तो अभिदा दूसरा लक्षणार्थ और तीसरा गंगना अर्थ तो गंगना अर्थ धन्यात्मक अर्थ कहलाता है और तो सबसे श्रेष्ठ कार्य वही कहलाता है जिसका कि धनियात्मक है। अभिदाथ देने वाला जो है वो काव्य है वो तो निकृष्ट का है अभिदा कम है लिटरल मीनिंग देने वाला केवल डिजिटल मीनिंग वाले शब्दों को खचा करके चटबंदी बना दी तो दुखबंदी हो गई काटे नहीं है जब उसमें बेमिना का अर्थ देने लगे लक्षणा का अर्थ देने लगे तो समझो कि उसमें काटे में काबत आया और बेगिना वाला अर्थ सबसे श्रेष्ठ काब्य है तो इसलिए उसको धनी कहते हैं धनी के मने बोल कुछ नहीं है उसकी धनी कुछ और निकल रही है ऐसे कहते है ना किसी व्यक्ति ने नी टेढ़ा बनाकर गए बात आपकी बात बिल्कुल सही है तो सही करा ध्वन क्या निकलती है अरे बिल्कुल गलत बता दिया उसको मैंने उतार निकलता है तो इसको धनी कहते हैं कभी हमें तो नहीं कहा कि जो है तुम्हारी बात गलत है लेकिन तुम्हारी ध्वन यही निकलती है कि तुम यही कहना चाहते तो ऐसे धनी को परेशान हुई है धन मैंने बिंदुना जहा तो एक कविता में ध्वनि होती है और एक अवरे होती है अवरे को कहते हैं बकरोट की काब्य में बकरोट की बकरोक्ति मैंने तेरी बात करके कहना घुमा करा के बात कहना उसको भी की कहते हैं धन में उसका धन्यात्मक अर्थ और बात को टेढ़ी मां करके बात को कहना ये अवरेल कहलाती है किसी व्यक्ति ने कई काम किया है और दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आए, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भाई हम तो करते तो ऐसे करते तो आज उसका मैंने ये उस व्यक्ति को तो ये नहीं कहा कि तुमने तो गलत ढंग से कर दिया तो तो हम तो करते तो ऐसे करते बात यही है कि तुमने तो तो गलत ढंग से किया हमें ऐसे तो कभी कर नहीं करता तो अब घुमा के बात कहना ज्यादा खराब देने लगे इसको अवरेल पहचने तो ये सब तरीके जो है काबू में अपनाए जाते हैं व्यवहार में भी सब लोग बात व्यवहार में भी लाते हैं बोलते रहते हैं करते रहते हैं लेकिन इसको व्यवहार में कोई नींद नहीं सकते लेकिन काबू में आकर के काब्य के जो आचार्य हुए उन लोगों ने इन्हीं सबको नियम तक कर दिया और काब्य के कहा कौन कौन गुण हैं कौन कौन दोष है कहाँ कहाँ उनको सबको शब्द के व्यवस्थित उनको कर दिया सिस्टमेटाइज कर दिया कि आचार्यों का काम है तो इस तरह से कहते हैं अब वैसे तो तुलसीदास जी कहते हैं कविता कर, विवेक है कि नहीं मोरे कविता है न है ये सब हमें नहीं है लेकिन तुलसीदास सब जानते हैं क्या ध्वनि है क्या हो रहे और क्या क्या है इस सब कविता के संबंध में सब छंदा कैसे कितनी पंक्तियाँ होती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं कहाँ कैसा होता है वो हो ये सब कुछ जी को मालूम है सबका प्रयोग भी दिया है तो ध्वनि अगर ये कभी तो गुण जाती ये मन में हरक्रे बहुत भांति जैसे सरोवर में बहुत सी तरह तरह की मछलियाँ हो इसी मछलियाँ जो है वो टेढ़ी करके ऐसे घूमती है इसलिए उन्होंने कई कई मछलियों को देख करके तुलसी राश में क्या ये मछलियां क्या है? हैं अव्रय है ये ध्वनि है इस प्रकार के जो, जो अर्थ है उनके लिए उनकी मछलियों से उनकी तुलना कर दे अब कहते हैं देखो उसमें आंसरित मानस में ये कथा जो है इसमें क्या क्या है कि अर्थ धर्म कामाधि विचारी और धर्म ज्ञान विचारी इसमें जो है, है अर्थ धर्म काम कामादि विचारी धर्म अर्थ काम और मोर्च उनका जगह-जगह वर्णन आता है और फिर कहा ज्ञान विज्ञान विचारी ज्ञान है विज्ञान है ये सब विचार करके ये भी सब कहे गए हैं ये सब क्या है नव रस जप तक जोग विरागा नवरश्मी है इसमें काव्य में जब तक भी का भी आता है योग बैराग का भी वर्णन आता है ये सब क्या है ये सब जल छर चार जल्चर। ये सब इतना सबका नाम गुना दिए बहुत से ये कहते हैं कि जलचर हैं सर उस तो सुंदर तालाब के जलचर जब में बात करने वाले और बहुत से उसमें हंस और मछली के अलावा भी बहुत से और भी तालाब में बास करने वाले होते हैं कहीं मेढक है कहीं साफ है कहीं वो जो जोंक है कहीं और और प्रकार के की, कीड़े निकोड़े तरह तरह के और भी है एक तो पानी के ऊपर बड़ी तेज ऐसी काली काली पैरती है बड़ी तेज सबसे उसके ऊपर कैसे चली जाती है कीड़ा जरा समझी ऐसा होता है तो देखो ऐसे एक पानी की वित में कितने के उसमें बात करने वाले कितने कीड़े निकोड़े अच्छी पशु है उसमें इन सबको कहते नाम गिना गए ये सब उसके जलचर है सर अर्थ धर्म काम, काम या आदि विचारी धर्म अर्थ कामोक्ष आदि इसने कह दिया कि उसके मुक्ति का नाम इसमें नहीं दिया तो चौथा वाला जो है वो भी उसमें जोड़ने के लिए आदि कह दिया धर्म अर्थ काम ये चार पुरुषार्थ कह ज्ञान विज्ञान विचारी ज्ञान विज्ञान माने परमात्मा का परोक्ष है यहाँ विज्ञान का मैंने परमात्मा का दर्शन, ज्ञान अपरोज्ञ विज्ञान के माने साइंस नहीं है यहाँ विज्ञान के मैंने परमात्मा का हृदय में साक्षात दर्शन तो ज्ञान विज्ञान इनका सबका वर्णन ये भी सब है नव रस है इसमें कार्य सांतरस, ये ये हैं ये का भी भी इसमें है तो इसी जलकरों के और जब तक का जब का भी वर्णन तब का भी वर्णन ये वैराग्य का भी वर्णन ये जितने भी साधन है उन सब का वर्णन ये सब इसी जग में वास करने वाले हैं इससे के नाम ये भी है देखो अगर जल है सरोवर का जल परमात्मा है लघु रूप रूप तो उसी से ये सब पोषित होते हैं जल में रहने वाले जितने प्राणी जल से ही पोषित होते हैं तो इसके माने है कि अगर वहां पर कमल है प्राइम का जन तक दूसरे भी है तो जल से ही कोशिश होते हैं इसके मानी ये सब इतना भी ज्ञान वैराग्य है ये जब तक इत्यागीषण होता है परमात्मा से यदि परमात्मा भाव है परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है किसी में प्रेम है तो सब जब तक भी व्यक्ति करता है साधना भी करता है लेकिन परमात्मा में विश्वास नहीं परमात्मा से तो उसको पोषण प्राप्त नहीं होता तो मैं कोई जब करने वाला जब कर पाता है ना तब कर पाता है मैं कोई वैराग्यमान ग्रक पाता है मैं कोई ज्ञानमान ज्ञान रहे ज्ञानमान रह पाता है यह सब परमात्मा के विश्वास से ही उसी विपरीत से ही पर पोषित होते हैं समय आप कहते हैं संत सभा चहुदेश अंग्राही अभी तक की सरोवर की बात थी सरोवर की जल की बात थी नहीं के देख रहे थे उसके बीच में अब थोड़ा घाट कर निकल करके और करोवर को चारों तरफ देखो तो ये भी सरोवर का ही अंग है चारों तरफ जो है अमराई है अमराई में आम के दक्ष लगे हुए बीच में तालाब है और चारों तरफ आम के दक्ष उसमें बगीचा बना हुआ आम का बाघ है तो आम के बाद आम के पेड़ क्या है संत सभा है मैंने ये जरा ये जो रामचरितमानस भगवान की कथा है ये संत लोग इसको चारों तरफ से घेरे माने बस संतों के लिए ये विश्राम स्थल है जैसे सरोवर के पास पेड़ डटे रहते हैं भागते नहीं वहीं रहते हैं इसी प्रकार से इस कथा को छोड़ के संत लोग नहीं जाते तो ये सब कथा ही बराबर उसी को सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं कथा कहते रहते हैं तो ये संत सभा जरूर हो चौदह से चारों तरफ चारों तरफ चार घाट है लेकिन आम के पेड़ सब जगह हैं सब तरफ और फिर कहते हैं श्रद्धा ऋत बसंत आई आक्रोश में जो है वो हो बसंत ऋतु के समान उसमें श्रद्धा जो आई वो बसंत ऋतु के समान आई अवऋत कहीं से वहां पर बसंत ऋतु सदा रहती है बसंत ऋतु जैसे सरोवर में और आम के पेड़ों में वहां बसंत ऋतु हो जैसे यहाँ बसंत ऋतु का है श्रद्धा तो ये संत लोग श्रद्धावान जैसे बसंत ऋतु आती है तो आमो में बौर वगैरह आने, आने लगे और वे सब सुगंधित होने लगे वो इसी प्रकार के संत लोग जो है श्रद्धा संपन्न हैं और संत लोग हैं ये ही के पास निवास करने वाले हैं तो संत श्रद्धा से अमराई और श्रद्धा बसंत समय और भगत निरूपण विविध विधाना फिर उसमें भक्ति का निरूपण है जब उसको भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है तरह तरह से भक्ति का प्रतिपादन किया जाता मैंने प्रकार की है मैंने तो और क्षमा दया दम ये लता बिता कहीं कहीं दम की जगह ध्रम भी पाठ है क्षमा दया द्रम लता बिटाना दम कर दिया क्षमा दया दम लता दुटान अगर क्षमा दया दम इन सब में बनने तो भक्ति और भक्ति के भक्ति के ही अंग रूप में क्षमा दया दम नमरी लिख रहे त्याग ये सब जो है ये है लता के समान है तो चूह ऊपर जो कर चुके हैं कि सन को स्वभाव चाहे अमर आई तो आम पेड़ तो हो जाए इसलिए प्यो के समान कर लटाएंगे तो वहाँ क्या है ये ये जितने की स्त्री में शब्द हैं जैसे भक्ति है क्षमा है दया है दम है ये सबके सब उसमें जो हो लताओं के समान है अब संत लोग हैं वो तो आम के बच्चे तो के, के समान हो गए श्रद्धालु के बसंत के समान हो गई, और भक्ति का कर्मरूपण और क्षमा दया इत्यादि समय है ये सब लताओं के समान है और समय में फूल फल जाना अब देखो उन वृक्षों में लताओं में समय फूल लगते हैं फूल के बाद फिर लगते हैं तो उनका भी वर्णन कर देते हैं क्या संजन में फूल सम और नियम ये तो उनके फूल है के फूल लताओं के फूल अब किसी व्यक्ति ने भक्ति भावना किसी में आई किसी में क्षमा दया तो तो इत्यादि करना शुरू क्या होगा तो और नियम, ये सब उसके जीवन में देखने मा आएगा। माने शन कहते हैं शन के मन तुम्हें निग्रह या मनोलिग्रह यम संयम नियम यम नियम करके कहलाते हैं यम के अंदर सब प्रा इत्यादि हैं पाँच इसी प्रकार से नीम के अंतर भी ई सब कर्णधानी इत्या ये पांच वृष्णी आते हैं ये दस जो धर्म के लक्षण हैं वे सब यम के अंतर्गत आ जाते हैं ये सब फूल के समान है अब फूल के बाद में फिर फल लगता मनुष्य मतलब जैसे आम के पेड़ में पहले फूल लगने में दौड़ आया और उसके बाद में फिर फल लगा ऐसे करके फिर इनमें लताओं में या में पहले फूल लगते हैं फिर फल आते हैं तो फल क्या है प्रश्न फल है ज्ञान जैसे उधर वृक्षों में फल लगते हैं, तो ऐसे यहाँ पर जो ये है संयम और नियम के अलस्वरूप व्यक्ति को फिर ज्ञान का अर्थ होता है ये साधन है इत्यादि और ज्ञान उसका फल हो गया फिर अब ज्ञान का तो फल गया तो अब देखो तो और आगे बढ़ते फल में फिर क्या होता है कि फल में फिर रस आता है तो रस क्या है कहते हर पद रस अब उसमें फल का जो रस है ये भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो जो है उस फल का है मान ज्ञान के बाद भी जो व्यक्ति के भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है और भगवान के समर्पण भाव से जीवन जीता है भगवान पर ही निर्भर रहता है ये व्यक्ति का ये मान उस फल ज्ञान का भी फल है ये ज्ञान तो फल है ही है लेकिन उसका भी परिणाम रस उसमें आ अब जैसे आम के बच्चे में पहले आम लगेगा तो कच्चा तो आम लगेगा खट्टा होगा लेकिन पक जाने पर फिर उसमें रस आ जाएगा मीठा हो जाएगा तो ऐसे ही ज्ञान पहले के तो ज्ञान जो है ज्ञान का अहंकार होगा व्यक्ति को और उस अहंकार में जो है ज्ञान में प्रवाहट नहीं होगी जब दूसरे से बात करेगा तो अपने ज्ञान जो है बरा झड़प ज़ सुनाएगा कठोरता से सुनाएगा लेकिन उसके बाद में दिन के बाद वो ज्ञान जब पक जाएगा तो उसमें मधुरता आ जाएगी फिर रस आ जाएगा फिर बिना विनम्रता भी आ जाएगी अहंकार भी छूट जाएगा फिर बड़े प्रेम पूर्वक उस ज्ञान को सुनाने लगेगा रस रस के साथ में उसकी बात को सुनकर के फिर जो है उस को सुन सुनने वाले व्यक्तियों को भी अच्छा लगेगा स्वाद आएगा कभी को कहकर हाँ ये बहुत बढ़िया रस आ गया तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है तो ये सब हो गया आप कहते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी कथाएं इसमें आती है और कथा जो है भगवान की कथा तो है ही है भगवान का अवतार है उनकी कथाएं लेकिन और भी बहुत सी कथाएं है की कथा है कहीं उत्तरकांड में उत्ताल भूषण जी की कथा है बड़े विस्तार पूर्वक प्रतापधाम की कथा है मन शत्रुता की कथा है तो ऐसे कितनी और कथाएं हैं और सबसे बड़ी कथा तो इसमें भगवान शंकर जी की पार्वती जी की विवाह की कथा उसी उसने मोर संवाद और उसके बाद उनके पार्वती जी का बाद में जन्म होना और उनका शंकर जी का विवाह क्यो होना ये बहुत बड़ी एक कथा उसके साथ की हुई तो ये सब जितनी कथा। कथा, कथाएं औरंग कथा अनेक प्रसंग बहुत सी कथाएं हैं बहुत से प्रसंग है उनका भी वर्णन इसमें आता है तो विश्व कृति के बहु अमराई है कोयल है, बहु रंग रंग और जहां पर ये दया क्षमा इत्यादि की लताई है तो उसमें फिर पक्षी भी बहुत से बास करते हैं रंग बिरंगे पक्षी है मुख्य पक्षी जो है वो तो, तो बहुत प्रसिद्ध प्रिय लोगों के पक्षी हैं, उसके अलावा भी मूर और बहुत से पक्षी हैं। ये बात करते हैं, ये सब, के सब भी कहते हैं ये सब कथाएं हैं, तरह तरह की कथाएं जो तरह तरह की है वो सभी पक्षियों के समान हो तिल्थ बाटिका भाग बन और सुख सुंग बिहार अब ये तो अभी तक तो हमराई की बात कर रहे थे लेकिन इसमें जो है इसके आसपास जो है तीन चीजें हैं एक तो है बन और एक है दाल और एक है घाटिका जो उसके सरोवर के चारों तरफ पेड़ों और लताओं से युक्त तो, तीन चीजें हैं बन के माने जहाँ पेड़ झाड़ी झनखार सब स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक रूप से उगे आए हों और जिनके में कहीं कोई संयम उनका न हो या पुरुष का उसमें पर न हो व्यवस्था उसमें न की गई लगाए में गए वृक्ष तो वो तो बन है। तो बन भी कार्यक्रम और उसके बाद फिर आता है बाग बाग में भी पेड़ लगाए जाते हैं व्यक्तियों तो के लगाए रहते हैं बनने में जो पेड़ उठते हैं वो तो अपने आप उठते हैं जहाँ भी मर्जी होता है उग जाए लेकिन बाघ में लोग लगाएंगे तो सोच विचार कर लगाएंगे यहाँ ऐसी लाइन से पेड़ लगा दो दूसरी लाइन से ऐसा पेड़ लगा दो यहाँ पर आम के पेड़ लगा दो यहाँ जामुन के पेड़ लगा दो यहाँ आंधे के पेड़ लगा दो यहाँ पर इस तरह, तरह के तो तो बाटिका है मनुष्य के द्वारा लेकिन फूलों के लिए लगाई गई जहाँ पर तरह तरह के फूलों के पौधे लगा दिए गए बाटिका हुई तो ये इसके चारों तरफ सरोवर के चारों तरफ बन है बाघ भी है बाटिका भी, भी है तो ये ये सब क्या है कहते हैं ये कुलक है जब यह कथा को सुनता है सुनाता है तो व्यक्ति का जो रोमांच होने लगता है और व्यक्ति कुलकित होने लगता है ये सब बन बाघ और बाटिका के समान है जब रोमांचित होने माने रोन ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पेड़ खड़ा हो गया जैसे कोई पौधा खड़ा हो गया ऐसे रूम रूम खड़े हो जाते हैं इसलिए उनकी तुलना कर दी बन से बापिका से बाल से ये है। और बिहार, फिर जब उसमें जो हो उस कथा को सुन करके या कह करके जो सुखानी भूत होती है उस क्या है अब ये सब सुख इत्यागी कुलित होना सब भावात्मक बातें हैं आंतरिक बात है भीतर के तो कहते हैं ये सुख भीतर जो उत्पन्न हुआ यह क्या है ये का है ये सुंदर अच्छी रहे उड़ रहे हैं। तो उनका ये अपने अंदर आनंद का संचार हो रहा है तो आनंद भी प्राप्त होता है इस प्रकार का यह अपने भीतर बाटिका सहित सरोवर तैयार हो तो गया कहते तो माली सुमन समय सिंहक लोचन चार अब इतनी बाध्य लगी और भाग लगा तो यहाँ माली भी होगा तो माली क्या है माली सुमन स्नेह जल सिंस माली जैसे फूलों को सिंचता है तो वह है स्नेह जैसे सुचता है यहाँ पर जो ये है जो लोग इस कथा को सुनते हैं या कथा को सुनाते हैं और उनके आंखों से जो है प्रेमाश लगाने लगते हैं वो माने उस कथा को सींचने के लिए जल का काम करते हैं तो कथा के साथ साथ रोमांच और कथा के साथ साथ जो है नेत्रों का जल आ जाना रोमांचित होना और प्रेमाश्रम का उत्पन्न होना ये सब मानो उसके पोषक हैं उसके उस सरोवर के और उस बाटिका के पोषण करने वाले जल होगा तभी वाटिका रहेगी इसलिए जब प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के रोमांचित होकर ये कथा कहेगा सुनेगा सुनाएगा तब इस कथा का पोषण होगा इसका जो चारों तरफ के बात बगीचे हैं तब ये सब सुंदर बनेंगे वाले नीरस हुए, उनका कोई उत्साह नहीं हुआ तो फिर बातिका सुखने लगे फूल फल जो है उसमें से कुछ नहीं लगेंगे इसलिए कहते हैं ये सब कस माली सुमन समीजल सिंचन चार ये, ये लोचन रही माली नेत्र माली है जिनमें की जलाता आता है तो नेत्री जलों में भर करके जैसे माली पानी सींचता है ऐसे नेत्रों में जल आता है वो जल इस कथा के को तो सींचने वाला बनता है इस प्रकार का जो है ये है कि रामचरित मानस का स्वरूप कैसा है ये कहां कहां क्या कर तो बस केवल कर के पानी भरा अरे तालाब है पानी भरा है तो उसमें लहरें भी है उसमें पैन के पत्ते भी हैं कमल भी हैं हंस भी हैं पानी में फिर मछलियां भी हैं और तमाम जल के पक्षी भी हैं ये सब उसमें तो में है और उसके बाद फिर वो चारों घाट हैं, चारों घाट के चार पर दम है बाग बाटिका है जो तो संत लोगों के समान वो भी सब है घवड़े भी हैं, पक्षी भी हैं ये सब उसमें है इस तरह से देखते हैं कि पूरी बाटिका जो है सब सरोवर इस प्रकार का ये है अभी और भी आगे चलेगा अभी ये आमचरित मानस का जो कैसा है ये अभी यहाँ तक बता दिया कितने इसके और इसके आप देखेंगे इसके रखवाले भी हैं इसमें इसमें कभी-कभी सुंदर पक्षियों के अलावा कभी कभी कौन में घुसे आते हैं तो इनका कभी वर्णन करना पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या इसमें सब है तो वो आगे भी आएगा कल भी उसमें देखेंगे इसका इसके कथा के रखवाले जैसे डाक बगीचे के रखवाले होने चाहिए नहीं तो रखवाले ना कल्या देव मंदिर सत्यं ददा च भाव भक्ति प्रदर्शन कामचर ही कर्म अनुसरा जरा जय जय राम श्रीराम जम जय जय रा राम जय राम ग राम श्री राम जय राम ग जय राम श्री राम ज राम जय राम श्री राम जय राम ग जयराम राम जय राम जय राम राम जय राम da